राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिय शैक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वाराप्रस्तुत है ये कारेक्रम हिंदी साहित्य की रूप रेखा। संसार के सामान्यतः सभी साहित्यों में एक बात मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है वो ये कि आरंभ में साहित्य का लिखित रूप सर्वत्र पद्यात्मक ही मिलता है इसका मुख्य कारण ये है कि पद्य में भावनाओं एवं अनुभूतियों को व्यक्त करने में सुविधा होती है थोड़े में बड़ी बात सरस ढंग से कही जा सकती है याद भी रखी जा सकती है सभ्यता के आरंभिक युग में जब कि मनुष्य भावनात्मक अधिक रहता है तब पद्य ही लिखा जाता है धीरे-धीरे विचार बुद्धि बढ़ती है तब लगता है समाज केवल भावना पर नहीं चल सकता उसमें चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है यथार्थ की कठोर भूमि पर भी उतरना पड़ता है और तभी वो भाषा के गद्य रूप की ओर जाती है हिंदी की भी वही स्थिति रही भारतीय साहित्य की मूल रागिनी समूहमुखी है इस तथ्य को सदैव स्मरण रखना होगा देशकाल की स्थिति के अनुरूप जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य में मिलता है समूह की ध्वनि जब बदलती है साहित्य में भी परिवर्तन होता है इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को प्रारंभ से अब तक चार कालों में विभक्त किया जा सकता है वीरगाथा काल सन 1050 से 1400 तक भक्ति काल सन 1400 से 1700 तक रीतिकाल सन 1700 से 1850 तक और आधुनिक काल सन 1850 से अब तक हिंदी का प्रारंभिक काल घोर अशांत और राजनीतिक हलचल का काल था ऐसे समय में वीर गाथाओं की ही रचना संभव थी देश में युद्ध की ध्वनि ही प्रधान थी तत्कालीन रचना राजाओं के आश्रय में ही हुई कवि विशेष रूप से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही लगे रहे समय पड़ने पर युद्ध क्षेत्र में भी कूद पड़ते कलम और तलवार दोनों को चलाने में अपनी कुशलता का परिचय देते थे चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो वीरगाथा युग की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है इसमें छंदों का विस्तार और भाषा का सौंदर्य दोनों ही मिलते हैं प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कगर दिनो लगन बरग रचे सरब दिन द्वादश ससिलिनो से 11 अरु 33 साक संवत परमाना जो पित्री कुल शुद्ध बरण भरी रखहु प्राणा जगनिक कवि का आला खंड भी बहुत प्रसिद्ध हुआ आलाखंड की दो पंक्तियां तो आज भी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ सुनाई दी जाती हैं 12 बरस ले कूकर जिए और 13 ले जिए सियार बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार अमीर खुसरो भी इसी काल में हुए उनकी पहेलियों और मसनवियों का हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ा खुसरो की कविता में युग प्रवर्तन का आभास मिलता है। खसरों ने अपना खालिक बारी कोष तैयार करके भाषा के आदान-प्रदान में बहुत बड़ी सहायता पहुंचाई। सन 1400 से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे संत कवि हुए जिन्होंने घोषणा की जात-पात पूछे ना कोई हरि को भजे सो हरि का होई। इनमें कबीर प्रमुख हैं। नानक पीपा दादू रविदास मलूकदास इत्यादि इसी समय में हुए इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा भी है जिसे प्रेममार्गी शाखा कहते हैं ये सूफी कवि सांसारिक प्रेम के माध्यम से परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त करते थे ईश्वर कवरे सूफियों के यहां भक्त की प्रधान संपत्ति है सूफी संसार में अपने प्रियतम परमात्मा की ही छवि सर्वत्र देखता है जायसी कुतबन मंझन उस्मान शेख नबी इत्यादि प्रमुख हैं इनकी रचनाएं पद्मावत मृगवती मधुमालती चित्रावली आदि हैं इनमें दोहा चौपाई वाली शैली प्रयुक्त हुई है इसके साथ ही राम भक्ति शाखा का उदय हुआ जिसमें तुलसी प्रमुख हैं नाभादास प्राणचंद हृदयराम आदि भी इसी काल में हुए भक्ति काल को इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है इसमें एक और जहां ज्ञानी संत कबीर सूफी जायसी आदि हुए वहीं राम भक्त तुलसी और कृष्ण भक्त सूर भी हुए राम भक्ति से अधिक कृष्ण भक्ति में जनता की रुचि हुई सूरदास के अतिरिक्त रहीम, गंग, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, नरुत्तम दास आदि के नाम उल्लेख योग्य हैं। तुलसी ने अनमोल साहित्य की सृष्टि की। उनके अमर काव्यों में मानवता के आदर्श भरे पड़े हैं। अब लोगों का ध्यान अलंकार, शब्द शक्ति और रीति की ओर भी बढ़ा। इसीलिए भक्ति काल के बाद की रचनाओं का नाम रीति कालीन कविता पड़ गया। इस में साहित्य के शास्त्रीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया काव्य ग्रंथ चमत्कार प्रधान हो गए इस काल के प्रमुख कवि हैं केशवदास चिंतामणि मतिराम बिहारीलाल देव पद्माकर भूषण घनानंद इत्यादि इन कवियों की भाषा साहित्यिक थी बिहारी की विशेष रूप से बिहारी के दोहों के लिए तो कहा भी जाता है सतसैया के दोहरे जीवनावक के तीर देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर हिंदी की श्रृंगारिक कविता के विरुद्ध आंदोलन का श्री गणेश उसी दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना भारत दुर्दशा नाटक प्रस्तुत किया और कहा आबहु सबे मिलके रोव भऊ भाई हां हां भारत दुर्दशा न देखी जाई भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता हिंदी में नई प्रगति का संदेश लेकर आई सामाजिक सांप्रदायिक राजनीतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में हलचल हुई परिणाम स्वरूप जनता में शिक्षा की रुचि जागी अभी तक ब्रज भाषा ही कविता का माध्यम थी कवित सवैया आदि छंदों का ही प्रयोग होता था किंतु अब खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा छंदों में भी अनेक रूपता आने लगी खड़ी बोली उस समय कर्कश थी किंतु उसमें कोमलता लाने की चेष्टा प्रारंभ हो गई थी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पंडित श्रीधर पाठक इस खड़ी बोली की कविता के युग के प्रथम लेखक एवं आचार्य हुए सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और नाथूराम शंकर शर्मा विลักษณ์ण शब्द निर्माता हुए मैथिलीशरण गुप्त खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हुए साकेत पंचवटी जयद्रथ वध द्वापर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं आधुनिक राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन राम नरेश त्रिपाठी आदि उल्लेखनीय हैं माखनलाल चतुर्वेदी का चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं अत्यंत प्रसिद्ध है नवीन का कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए एक खिलोर इधर से आए एक खिलोर उधर से आए ترا히 ترا히 रव छाए श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसी समय में हुईं सुभद्रा कुमारी की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता तो बच्चों के मुख पर आज भी ज्यों की त्यों खिलती रहती है हिंदी कविता के तीसरे चरण का आरंभ छायावादी काव्य शैली से हुआ छायावाद का समय मोटे तौर पर सन 1920 से 1936 तक माना जाता है इस युग के चार प्रमुख कवि अविस्मरणीय रहेंगे जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा इन कवियों की विशेषताएं हैं व्यापक मानवीय चेतना सौंदर्य बोध संवेदनशीलता किंतु देश की आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति ने कविता की धारा का मुख मोड़ दिया 1936 के बाद जिस धारा में कविता बही उसका नाम प्रगतिवाद है कविता को जनता की संपत्ति कहा गया कवि व्यक्तिगत सुख दुख से हटकर समाज का सुख दुख चित्रित करने लगा इस युग के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री केदारनाथ अग्रवाल सन 1943 से हिंदी में जिस नई काव्य धारा ने जन्म लिया उसे प्रयोगवाद कहा गया इसके प्रवर्तक थे अज्ञेय अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें सात कवियों की रचनाएं थी ये कवि थे अज्ञेय गिरिजाकुमार माथुर गजानन माधव मुक्तिबोध भारतभूषण अग्रवाल नेमिचंद्र जैन प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा सन 1952 में दूसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ सन 1955 के लगभग नई कविता का उदय हुआ नई कविता में पिछली काव्य धाराओं की अनेक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं उसमें छायावादी रोमांस भी है प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना भी और प्रयोगवाद का वैयक्तिक भावबोध भी नई कविता के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दुष्यंत कुमार कुंवर नारायण आदि अनेक कवि हुए नई कविता प्रवहमान है इसका भविष्य उज्जवल है आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी बोली में गद्य का विकास इसका इतिहास बड़ा रोचक है खड़ी बोली मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती थी अरब फारस और तुर्किस्तान से आए सिपाहियों को बड़ी कठिनाई होती थी दोनों ने एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द सीखकर बातचीत करने का मार्ग निकाला इस प्रकार सिपाहियों की छावनी में एक खिचड़ी भाषा पकी जिसके दाल चावल खड़ी बोली के थे नमक आगंतुकों ने मिलाया धीरे-धीरे खड़ी बोली के तीन वर्तमान रूप हुए एक शुद्ध हिंदी जो साहित्यिक भाषा कही गई दूसरी उर्दू जो मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के बाहर की बोलचाल की भाषा बनी तीसरी हिंदुस्तानी जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के ही शब्द प्रयुक्त होते थे गद्य बहुत पहले से लिखा जाना प्रारंभ हो गया था पर अधिक लिखा नहीं गया अकबर बादशाह के हां गंगभट था उसने चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य में ही लिखी थी हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा चार प्रमुख लेखकों ने की इनमें मुंशी सदासुख और सदल मिश्र पहले उल्लेखनीय हैं फिर लल्लू जीलाल और इंशा अल्लाह खां का महत्व है भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्षेत्र में आते ही हिंदी में उन्नति का युग आया बंगला नाटकों का अनुवाद हुआ मौलिक नाटकों की रचना हुई उपन्यास लिखे गए निबंधों का प्रारंभ हुआ पंडित प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट ठाकुर जगमोहन सिंह बालमुकुंद गुप्त इत्यादि ने गद्य साहित्य को भरपूर समृद्ध किया काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना और सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन से हिंदी गद्य को उन्नति और प्रोत्साहन का मार्ग मिला समालोचनाएं लिखी जाने लगी कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद जैनेंद्र भगवती चरण वर्मा इलाचंद्र जोशी इत्यादि ने अपूर्व योगदान दिया हिंदी साहित्य के विकास क्रम की यह एक झलक मात्र है जिससे हिंदी की सशक्त परंपरा का पता लगता है इतने कम समय में हिंदी साहित्य ने इतनी अद्भुत प्रगति की है कि आज विश्व साहित्य में उसका निजी महत्वपूर्ण स्थान है उपन्यास कहानी निबंध आलोचना नाटक और कविता के क्षेत्र में वो विश्व की किसी भी अन्य भाषा के समकक्ष है हिंदी साहित्य की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ शकुंतला शर्मा विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता कलाकार मंजुमेनी और राम मेनी ध्वन्यांकन दीपक पांडे ध्वनि सहयोग हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा